सर्व सर्व च परस्य कारणं अतिशितर पर इसे ध्येय परमात्म न्यचि कारण से आदिदी में और कोई कारण नहीं, नहीं। उत्त्यासक्भ्यो व्यस्त विभूत योग्यम उपदी सबसे हो गया आंग्रोपास उसके बाद भेद दृष्टिया सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वस्वर तेन आदि इत्यादि में ध्यान जो समर्थ है व्यस्त विभूति योगम अलग अलग स्थान में उपदेश करते हैं सर्वज्ञ न सर्वशक्ति मत सर्वस्वर से परमात्मा सर्वत्र ऐसा नहीं कर पाए तो व्यस्त अलग अलग विस्तार भगवान का कहते एवं चेय अहम इसी प्रकार में ध्याय कैसे आगे कहते आदि विष्णु आदि विष्णु ज्योतिषांग रविशुमान्योतिषा रविशुमान मरीचिर्मुता नक्षत्राण शशि नक्षत्रा शशि आदि ज्योतिषावि मरीचिर्मु नक्षत्राणी अभी इसमें अलग अलग विभूत ऐश्वर्य कहते हैं इस रूप से ध्यान करना है आदित्य नाम अहम विष्णु आदित्य द्वादश समास में द्वादश आदित्य है उसमें मैं विष्णु नाम का आदित्य हूँ एक आदित्य का नाम सूर्य का नाम विष्णु भी है आदित्य नाम अहम विष्णु तदरूप सेना ध्यान करना बारह आदित्य में से विष्णु रूप आदित्य परमात्मा है ज्योतिषाम रवि अंशमान ज्योति जितने प्रकाश देने वाले उसमें रवि सूर्य सूर्य में मरीचिर मरुतामस्मी मरुताम जिते वायु देवता है उनचासमें मरीच नामक वायु में नक्षत्रा नाम अहम शशि नक्षत्र में शशि चंद्र रूप में इस रूप से, से श्रेष्ठ रूप से अलग अलग रूप से ध्यान करना है एवं चार करते तधान परस इस प्रकार ध्याय सर्वत्र प्रधान रूप से ध्यान करना एवं सचाथमे दर्शन इस प्रकार इस प्रकार किस प्रकार कहते विष्णु विष्णु नाम नाम, नाम ने नाम को कि विष्णुना शक्रर्मा धाता विवस्वान पूता मित्रो वरुण अंशो भगत द्वादश इसमें विष्णुनामक्य है ज्योतिषा रवि प्रकाशय तीनाम अंश्मीवा ज्योति मरीचनाम मरुता मरुदेवता अस्मि मरुदेवता है इनमें मर, देवता अन्मे मरीचनामकता है नक्षत्राण मध्य शशिचंद्रमाश्लोक मृतामस्त्राणम शशि वेदेदस्ेद वेदोस्म देवास्व देवास्व इंद्रियाम्चा भूताना चेतना चेतना चेतना परमात्मा ही सर्वत्र श्रेष्ठ है सर्वत्र श्रेष्ठ रूप से विद्यमान वेदा नाम साम वेदोस्म पर भगवान में सामवेदेद में गीत प्रधान है सुंदर देवता में वासव नाम इंद्र है इंद्रिया मनस्मी इंद्रिया में मन श्रेष्ठ है भूता नेतना भूत में जीव में कार्यक्रम संगात में जो चेतना है बुद्धिवृत्ति है मंत्र ब्राह्मण समुदाय नाम रिगे सामवेदोस्मी ध्यान उदाहरती वेद मंत्र ब्राह्मण वेदत्व मंत्र ब्राह्मण समुदाय वेद ऋगा मध्य साम इति इस प्रकार ध्याना उदाहरती वेदा नाम सामवेदस्मी ऐसे ध्यान करना परमात्मा का ध्यान करना सामवेद परमात्मा ही सर्वत्र श्रेष्ठ परमात्मा ही ऐसा भाष्य दे में वेदा मध्य साम वेदी देवाद्रादीनांद्री देवता रुद्राद इत्यादि इंद्रिया एक पांच ज्ञानेन्द्र पांच कर्मेद्र और मन मिलकर के चक्षरादीना मन से मन संकल्प विक मन में भूता चेतना नित्य नित्य नित्य, नित्य अनित्य, पंचतम जीवाधिष्ठ यंजिका शेष जीवज मृत्युन तब तर्व्या चैतन्य के अभ्यंज का वही वृत्ति वही चेतना वित्तेशो यक्ष वसूना पावक मेरुशिखरिणाम रुद्रा शंकर रुद्रा नाम, नाम, नाम, रुद्रा नाम शंकर नाम कहे रुद्राणाम शंकर शास वित्ते सो यक्ष रक्षसम रक्ष रक्षस यक्ष रक्षसों के बीच में वित्ते सुबे रहे वसुना मध्य पावक नाम कहे शिखर शिखर वाले में श्रेष्ठ है मेरे पर सबसे बड़ा है रुद्र नाम भाष्य रुद्रा नाम रुद्रा नाम एकादश ना, नाम एकादश रुद्र है उनमे शंकर नामक रुद्र एकादश रुद्र वीरभद्र शंभु गिरीश अज एक पाद अहिबुद्धनियनाकी भवानीश कपाली दिक्पति स्थानु ये सब रुद्र संज्ञा नाम के एकादश रुद्र में शंकर नामक रुद्र है मुख्योशा मुख्यम विधि पाथ बृहस्पति बृहस्पति सेनानी नह स्कंद सरसास्म सागर सरसास् सागर विधि पार्थ बृहस्पति सेना सरसास् सागर पूर्वशाम पुरो पूर्व पुरोहित जितने मुख्यम बृहस्पति महाविधि देवताओं का पुरोहित है पूर्व पुरो दशा मुख्य महाविधि बृहस्पति सेनानी नाम सेनापति में स्कंद है कार्तिक देव के सेनापति सरसाम जितने सर उसमें सागर समुद्र है श्रेष्ठ है इस रूप से परमात्मा धेय सर्व श्रेष्ठ है पूर्व का था राज पुरोहिता नाम मुख्य प्रधान नाम भी जानी बृहस्पति स ही सीनापति सर सेवाधस ृहस्पति से महर्षीण गिरामस्मेकमाक्षर गिरामस्कमाक्षर यज्ञा जपयज्ञोस्मे यहां हिमालयः स्थावराण हिमालयः महर्षि भृगुना गिराकणी पदसवाणी समझ में एक अक्षर ओंकार श्रेष्ठ यज्ञा जपयज्ञस्मी जितने जप यज्ञ यज्ञपय य श्रेष्ठी स्थावरा मध्य हिमाल स्थिर रहने वाले पर्वत पड़ तो हिमाल पड़ पड़े पर्वते महर्षि भृगुराहम गिरा पदलक्षण पदरूप जो वाणी एक अक्षर ओंकार में पुरोते बृहस्पति मुख्यतः हेतु सही इंद्र का मुख्य पूर्वश्लोक हो गया एकमिति एक ओंकार तो तो एक से ब्रह्म एकमक्षर प्रधानम्क्षर क्योंकि ब्रह्म का प्रतीक वाचक भी प्रधान जेष्ट का जपयो हिंसादिराहि प्राधान्य उपेक् हिंसाधीन इसलिए प्रधानमंत्री जपय जपय स्थाबरा स्थावर का स्थिति मता हिमालय ठीक है न पर्वता मध्य मेरू अहम ये पहले कहा है मेरु शिखर नाम शिखर वाले पर्वत में मेरू कह करके अभी स्थितिशीलाम तेजा हिमबान पर्वतराज अस्म स्थित स्थिर रहने वाले पर्वत में पर्वतराज हिमालय अर्थ भेद गृह अर्थविद है वो शिखर बड़े ऊंचा पर्व है शिखर वाले पर्वत मेरु मेरू और स्थिर रहने वाले हिमालय बड़े पर्वत पर है इसे लेकर अर्थविद को लेकर मतान स्थिति मतान और शिखर बताम शिखर इनागत शिखर वाले ऊंचा शिखर वाले मेरु पर्वत और स्थिति मत स्थिर रहने वाले हिमालय महर्षिना महर्षि नाम भग र गिरा, बोलो अश्वत्थ सर्वृक्षा देवर्षीण नारद गंधर्वाणित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनी सर्ववृक्षा न मध्य अस्वत्थ अस्वी उसकी पूजा भी करते तो भगवान ध्यान भी करना है देवर्षिना मध्य नारद वो भी परमात्मा ही नारद रूप स्थित है देय श्रेष्ठ है सब कुछ परमात्मा है श्रेष्ठ जहाँ जहाँ है वहाँ परमात्मा अधिक ध्येय गंधर्वा न्ये चित्तरथनाम गंधर्व सिद्धां कपल मुनि सिद्ध है सर्वशन वनस्पत इतने वनस्पति सौ मे अश्वत्थनामक वृक्षसठ देश नारदो देवर्षि क्या है देवाचते चे ऋषये देश देवता होते हुए ऋषि देवाए संत ऋषि तुम प्राप्त ऋषि कैसे होते हैं ऋषो मंत्र दृष्टार मंत्र के दृष्टान पर ऋषि होते हैं मंत्र के द्रष्टा दृष्टा का मंत्र का ज्ञान ऋषियों को मंत्र का वेद मंत्र का ज्ञान होता है समाधि में स्थित होते हैं तो वेद मंत्र का ज्ञान होता है तो वेद मंत्र का उपदेश करते हैं कभी कभी लुप्त हो जाता है तो ऋषि लोग ऐसे ज्ञान में उनको वेद मंत्र का ज्ञान होता है मंत्र द्रष्टा है के उनके अनुसार भी मंत्र में दृष्टा नाम आता है विभिन्न प्रकार वे मंत्र वेद मंत्र अन्य मंत्र की दृष्टा ऋषि होते हैं इसे जो जप आदि करते मंत्र उसमें दृष्टा ऋषिक नाम लेते ऋषि होते है देवाए संत ऋषित्व प्राप्त देवता होते हुए ऋषित्व को जो प्राप्त करते वो देवर्षि देवत् ऋषित्व कैसे प्राप्त करते है मंत्र दर्शित्व मंत्रियों से ऋषि ये देवता भी मंत्र ते देवर हो। ते नारद धर्वा चित्ररथ सिद्ध कैसे कुछ जन्म से सिद्ध होते कुछ साधन करके सिद्ध हो तो प्राप्त करते ये जन्मना है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य प्राप्त नाम जन्म से जो सिद्ध है सिद्धकेश धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अतिशय को प्राप्त होने पर सिद्ध है धर्म ज्ञान भी हो वैराग्य हो ऐश्वर्य हो कुछ दिखा कर सिद्ध नहीं हो रहा है ये अतिशय प्राप्त होना कपिलो मुनि सिद्ध है कपिलोमुनि उच्च श्रव सच्वादि ममृतोद्भवृत ऐरावत गजेन्द्राणेन्द्र नाण नाधिप्रवृत अश्वाना मध्ये अमृतोद्भव उच्च्रवसम विधि अश्वाना मध्ये जीते नश्व इन्म से उच्च श्रवाच्च्रव ये श्रवा उच्च श्रव प्रापे प्रथम उच्च स्रवा द्वितीय उच्च श्रव श्रव की उच्च अद अमृतोद्भव अमृत मंथन के लिए समुद्र मंथन करने से उससे निकला था उच्च सर्व अश्व और श्रेष्ठ ही अश्वाना मध्य माम अमृतोद्भव उच्च सर्व समृद्धि गजेंद्राणाम अरावतम और गजेंद्र हाथी में श्रेष्ठ उसमें अरावत नाम हो गए ऐरावत्य आपतरावत अरावत नाम मध्य नराधिपम और मनुष्य में श्रेष्ठ राजा है परमात्मा ही राजा रूप से राजा ही परमात्मा रूप से देह उच्च सवसम अश्वनाम रोग उच्च सवसम अश्वनाम उच्च सविधि अमृतोद्भव अमृत निमित्त मथनोदम अमृतोद्भव का अमृत से नहीं अमृत निमित्त मथन से निकला इसको अमृत उद्भव का ऐरावतम ईरावत आपत्यम ऐरावतम गजेन्द्र नाम हस्तिर ईश्वरणाम गजे अस्ति और अस्ति अस्ंद्र ईश्वर अस्थ्रेष्ठ अस् अवतम मह वि नुनष्या नीप नजान महमति वीदि का जानी उच्चर सन आयुधानमह वज्रम आयुधान धेनूनामस् का मधुक धेनूना प्रजन्श्चा कंदर्पन कंदर्प सर्पाणसुखी सर्पाखी आयुधा धेनुनाजन कंदर्पाखी आयुधानाम नाम अहम वज्रम आयुध जी वज्रम अस्ति से बनाया धेनुना कामधु कसमी धेनु धेनु तो गो प्रथम घर वत्स देने वाले प्रथम को तो धेनु सब्दस्य कहते प्रथम बच्चा देने वाले धेनु गो में उसमें सामान्य गो जितने के बसुटे के धुके बस का, काम दे प्रजनश्चा कंदर्प प्रजन है जितने प्रजन कन्दर्प ही प्रजन कामना मध्य प्रजन मतलब जन, जनक का जनता जे काम है भोग रूप काम नहीं जो कजन जन जनक माध्यम है प्रजनन कामध्य प्रजन प्रजनषास्मी कंदर्प प्रजन हे कंदर्प जो काम जनकर्पाण मध्य वास्ुकिसुकी आयुधान अहम वज्रम दधित अस्ति संभव दधित चिके अस्थि से बना है धेनुना दुग्ध नाम काम दु दो, दो देने वाले वशिष्ठ सर्व काम दुग्ध्री के सब सब काम जो प्रजन प्रजनिता अस्म कंदर्भ काम काम प्रजन सब जनक सर्पाण सर्प विशेषा सर्पभेदान सर सर्वे विशेष वाक सर्पराज है टीका प्रजनतीत्पत्ति में आसनिता प्रजन प्रजन प्रजन जनक प्रजनिता का जनकूप काम है। सर्पा नागाति भेदा सर्प और नाग भिन्न भिन्न जाति ये वास्कि कह सर्पाणम अस्म वास्क आग में कहीं अनंत अनंत नाग अलगे वाकी सर्प अलगे ये भेद जाति में भेदे आयुठान धेनुना सर्वास अन नगा नरुण यादसाहुणु यादस पितृण मरियमा चास्म यम संयत नागा अन्य अन्ते ये नाग अलग अलगे सर्प याद अहम वरुण या जैसे जलचर जितने हैं उनमें वर्ण है, है। जल देवता पितृणाम अरे पितृ जितनेरि पितृराज संयमता करने वाले उनमें यम ही है सबको नियमन करने वाले अनंत नागा ना नाग विशेषाण विशेष नाग में अनंत नाम है। वरुणो अहम् वरुण यादस यादस अवदेवता ज्वाला देवता वरुण चेष राजमक पितृराज में राजस्था यम संयमतायम कुरता सौका सूरतामह श्लोक वरुणो संयमता प्रहलादास्म दैत्यादास्म कालयता मृगा नृगेन्द्रोहमच मृगेन्द्रोहम वैनतेय्च पक्षिणनतेहलादशास्म दैत्यान धृत्याम प्रहलाद कलयतालन गिंदी काल सौसे मृगा मृगेन्द्र मृगजित पशुअस् मृगेन्द्र सिंह अथवा व्याघ्र पक्षि वैनते गर छह प्रहलाद दैत्य दैत्याम द्विती वंश होने वाले दैत दिखी के दह्लाद काल कलय गणन कर मृगेन्द्र मृगा नृगेन्द्र सिंह अथाय व्याघ्र अहम वर्णत वर्णते गरुण गरुड़ीनता का पत्रे वर्णते पक्षीपत्री न वैन देरश पक्षिण पवन पवता शस्त्र शस्त्र झशा नाम मकसा स्रोतसास्नवी स्रोतसास्म जाहवी रास्त्र झाकस्म स्रोतसावी भगवताम अस्मि पवना पवित्र करने वाले वायु है वायु पवित्र करता है अमराम शस्त्रधारी में जितने सबसे भगवान राम है जसाना जसा मत से परमात्मा ध्यम मकर मत्नी ना मकर नाम जाह्नवी बने वाली नदी में श्रेष्ठ है नदी गंगा जी पवनो यु पवताम का पावित्रिणाम पवित्र करने वाले में राम शस्त्र भा शाम धारय त्रीण शस्त्र धारण करने वाले में पवन राम दासरथी राह झसा का समस्या आदि न करो नाम का जाति विशेष में श्रोत स्रवंती नाम बहने वाले नद्य में श्रेष्ठ है जाहनवी गंगा पवन सर्गाण्मा मध्यम सेवाहर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यात्म प्रवदता सर्गा सृष्टि में आदिश्चम सृष्टि में आदिअंत मध्य में सृष्टिस्थित प्रवेश पर आध्यात्म विद्या विद्यामध्ये आध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या मुख्य साधन प्रबद करने वाले तीन प्रकार कथा होती है वाद जल्प वितनरा तत्वभू तो कथा का नाम वाद है तत्व निर्णय करने के लिए जो कथा उसका नाम वाद है ये तत्व निर्णय होता है जिज्ञासु की कथा है इसलिए श्रेष्ठ है जल्प तो पर्व को परास्त करने के लिए स्वपक्ष स्थापना करना है जल्प है तो स्वपक्ष स्थापना है ना केवल पर्व को परास्त करने के लिए इसलिए वाद कथा ही श्रेष्ठ है साधकों में बात नहीं अब निर्णय गुरु-शिष्य सब जो कथा उसका ना वाद करने वाले उनमें उनमें धर्म को लेकर के वादी कथा प्रबद्धता है धर्म धर्म में कथा को लेकर धर्म को लेकर वाद कथा श्रेष्ठ है में उक्तमेव तथाच तथाच पुनरुति अहम आदिश्चित होचमा का भूता नाष्य में सर्ग सृष्टि आदि सेल भूता नाम, नाम एव आदिरंतस्य एवं आदिर इत्यादि उत्तम उपक्रम भूतों का आदिरंतमी अंत में कहा जीव अतिष्ठित भूतों का आदिरंत अंत पहले कहा था यहाँ किसका कहते आदिर आदिरंत यह तो सर्वस्थ सर्ग मात्र इसलिए भेद हुआ पहले आया था अहम आदि भूतों का आदि अंत कहा था अभी कहते यहाँ सर्गान तो पहले भूत जीव अधिष्ठितों का आदि अंत कहा था यहाँ तो सर सर्ग सब का सृष्टि जितने सब क्या आदि ये विशेष अध्यात्म विद्या ठीक है सर्ग शब्द्य सर्वाणी कार्यांते सर्ग सृज्य सर्ग सब कार्य का कारण है परमात्मा अध्यात्म विद्या आत्मनि अंतकरण परिणति अविद्यावर्ति का गृहीता ये अध्यात्म विद्या है आत्मा अंतकर्ण परिणति आत्मविषय वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अंतग्रण का परिणाम द्या है जो अविद्या उसका प्रयोजन है ब्रह्म विद्या का इसलिए मैं प्रधान अध्यात्म विद्या में आध्यात्मिक विद्या ही हूँ वाद अर्थ निर्णय अर्थ निश्चय का हाथ वादकता प्रबदता प्रधानम अथ सुम प्रवाद करने वाले में श्रेष्ठ है वाद कथा में हूँ है में प्रबदता संबंधी प्रवाद करने वाले व्यक्ति उनके सम्बन्धी वातो वाद वाद क्या है बीतराग कथा बीतराग कथा राग जैसे रहित होकर के निर्णय करने के लिए कथा है वाद कथा तत्व निर्णय अवसान तत्व निर्णय अवसान यश्य अंत में तत्व निर्णय होता है न की जय पर तेष यदा प्रबदता कथाभेद उपादान प्रबदता कथा विशेष लेंगे कथा कथा करने वाले में तथा निर्धारण प्रभक्तृद्वारे प्रवक्ता के द्वारा जो वदन कथा है कथा विशेष में तीन कथा है, है, है, है वाद जल कवित नाम पहले तो कहा बात कथा है वाद कथा में हूँ अभी कहा थे कथा में में श्रेष्ठ वाद कथा प्रवक्ता के द्वारा जो कथा है वाद वन भेदाना नाम वाद कथा है वाद जल प्रीन कथा है इनमें यह ग्रहणम प्रबद्धता में कह करके ये कथा है।, तो है।, है ना प्रवक्ता के द्वारा कथा में है कथा ही श्रेष्ठ है कथाभेद उत्पादन तथा में मैं श्रेष्ठ हूँ कथा में श्रेष्ठ में बाधकथा और प्रवाद करने वाले में उनकी जो कथा उनमें वो बाद कथा है तो प्रवक्ता के द्वारा बाद तीन प्रकार कथाओं में निर्धारण में सीय कथा ही श्रेष्ठ है तत्व तो तो अध्यवसाय के लिए कथा है बाधकथा तत्व तो निश्चय के लिए और बीजी कथा है जीतने की जो कथा है जल्प कथा दूसरे को जीतने के लिए अपने पक्ष स्थापना करना परम पक्ष खंडन करना यह उद्देश्य जितना ये जल्प कथा है और बाधकथा विदेश शंका समाधान करना है निश्चय तत्व निश्चय करने के लिए और कथा है सब पक्ष स्थापना ही न परपक्ष निराशन पर कुछ कहता तो है खंडन करना अपना पक्ष कुछ नहीं ये भी तत्व बीतरा कथा नहीं बीतरा कथा वाद कथा श्रेष्ठ कथा है अक्षराण कारोस्म अक्षराण कार्वंद अहमेवाक्ष कालो अहमेवाक्ष कालो धाता मुखोमुख अक्षराणकार द्वंद अक्षराण मध्य अकारोस्मी जितने अक्षर वर्ण उनमें अकार हैं। अकार सर्वाभाकृति सर्वाक अकार अकार वासुदेव अकार उकार अकार वासुदेव तो सर्वाभाक अकार है इसलिए अक्षराण अकार अस्मी अकार रूप श्रेष्ठ है सास में द्वंद्व सामस द्वंद्व सामने उदार्थ प्रधान होते है इसलिए लक्षणों से राम ये रामलक्षण या राम लक्ष्मण दोनों प्रधान है राज पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाता है राजपुरुष समान पुरुषार्थ प्रधान हो जाता है बहुबरी समाज से अन्य पदार्थ प्रदान हो जाता है लंबम उदरम यश सलम्ब उधर गणेश अन्य है समाज में रहित समास के अंतर्गत जो पद है उसके अर्थ के अभेशा अन्य पदार्थ प्रधान होता में अव्यवाह में पूर्व पदार्थ प्रधान हो जाता है किन्द्वस पदार्थ प्रदान है श्रेष्ठ है सिद्धि है अहमे अक्षय काल अक्षय काल में धाता हम सब धारण प्रसन्न करने वाले परमात्मा भी कर्म फल देने वाले विश्वतमो सर्व सब सब प्रकार धारण पसंद करने वाले अक्षराण वर्णा अकारो वर्णोस्मी द्वंद्व ससोस्मेंसीकूह से कि अहमे अक्षय अक्षण काल प्रसिद्ध काल काल क्षण क्षण क्षण्य पाठ ना क्षण्य क्षण क्षण्य क्षण लख्य पाठ है क्षण्य क्षण आदि आख्या क्षण ख्या क्षणाध्या क्षण आख्याय क्षणाध्याख्य क्षणलवादी काल अथवा परमेश्वर काल से भी काल उसमी अथवा में काल हूँ परमेश्वर कालो का भी काल है काल तो का है किन्तु उसका भी मैं काल हूँ अरे धाता हम धाता धारण करने वाले कर्म फल से भी धाता सबको कर्म फल देने वाले सर्व जगत सब जगत का विश्व तो सब कर्म फिलहाल धन्यवाद सो के सो केवे वाल मित्रण शो भ